शांतता अर्थात शम दम तप ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण हैं और जिनमें ये गुण हो निसंदेह वे ही ब्राह्मण है ब्राह्मणों का काम अध्यापन है इसी तरह उनकी जीविका अध्यापन याचनादि कार्यों की दक्षिणा से होती है व्यर्थ प्रतिग्रह लेना अप्रशस्त ही है उपासते ये ग्रस्ता परपाकम बुद्धय तेनते प्रत्यय पशुताम मनुस्मृति का श्लोक है शम अर्थात अंतःकरण की वित्तियों का शमन दम जितेन्द्रियव तप विद्या दोनों प्रकार का शौच शारीरिक और मानसिक शांति सरलता अर्थात अनाग्रह ये धर्म जब ब्राह्मणों में होते हैं तब उनमें गांधी रहता है और कच्चे ब्राह्मण अर्थात अब्राह्मणों अब में ब्राह्मण का बड़ा ही घमंड रहता है सो ठीक ही है किसी धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं आता परंतु दरिद्री को दरिद्री कहने से बहुत क्रोध आता है अपनी अपनी अंतकरण की वित्तियों के अनुकूल मनुष्यों की बोलने की रीति होती है आलम स्वामी जी ब्राह्मणों के अंदर किस तरह के गुणकर्म स्वभाव की मुखता होनी चाहिए तो उस सम्बन्ध में कुछ गुण स्वामी जी यहाँ पर गिनाते हैं कि ब्राह्मण के अंदर एक तो सम की भावना होनी चाहिए अर्थात उस व्यक्ति का चित्त शांत रहना चाहिए अगर उस व्यक्ति का चित्त शांत नहीं है अनेक प्रकार की ऊहा में अनेक प्रकार की उलझनों से अनेक प्रकार के अच्छे बुरे विचारों से वो ग्रस्त रहता है तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण नहीं है तो पहली पहचान ब्राह्मण की बताते हैं कि ब्राह्मण का चित्त शांत हो और जिसका व्यक्ति शांत होता है जिस व्यक्ति का मन शांत अवस्था में रहता है वो सरल स्वभाव ही होता है आगे कहते हैं दम वह ब्राह्मण जो अपनी मन इंद्रियों पर अंकुश रखता है वही सच्चा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है ब्राह्मण में ज्ञान अधिक होने से और उसके अंदर आचरण की जो शुद्धता है वो दूसरे वर्णों की अपेक्षा अधिक पाई जाने से वो अपनी इंद्रियों को शीघ्रता से और ज्ञान पूर्वक उनको नियंत्रित कर सकता है अपनी वाणी को वश में करे अपने हाथ को अपने पैर को और अपने पेट को जिन जिन अंगों से काम लेता है उन सभी इंद्रियों का सदुपयोग तो करे लेकिन उन्हें बुरे कामों में लगाने का साहस ना करे क्योंकि जब वो बुरी बातों में हम किसी भी इंद्रिय को लगाते हैं तो स्वाभाविक ही उसका परिणाम दुख आता है तो विशेष रूप से यहां पर ब्राह्मण के लिए कहा है कि वो मदनशील बने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे इंद्रियों का विजेता बने अपनी इंद्रियों पर उसका अनुशासन रहे जिसका अपनी वाणी पर काबू नहीं है जिसकी अप, अपने हाथों पर काबू नहीं है छोटी छोटी सी बात में शायरी क्रियाएं गलत करने लग जाता है तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण अभी कच्चा है उसे पक्के बनने में समय लगेगा आगे कहते हैं तब तप तो कहते हैं उसको कि जो अपने मन को तपाता है एक तो वो तप है जिसे हम सभी करते हैं थोड़ा वो सब कर लेते हैं सर्दी में उठना जागना व्यायाम करना ये तप तो भौतिक तप है इस तप से तो शरीर मजबूत बनता है शरीर निरोग बनता है लेकिन जो मन का तप है मन में उठने वाले जो विभिन्न प्रकार के आवेग हैं और वो आवेग कई बार इतने अधिक भयंकर रूप में मन के अंदर उभरते हैं कि अगर वो व्यक्ति पूर्वक उनको नष्ट नहीं करता तो वो आवेग उसे कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं तो कहते हैं कि हमारे मन के जो आवेग हैं क्रोध है असंयम है लोभ की एक बहुत जबरदस्त उसके अंदर भावना है तो ऐसी स्थिति में वो लोभ क्रोध आदि विकारों का शिकार होकर के वो अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर बैठता है इसलिए ब्राह्मण जो है वो स्वभाव से लोभी नहीं होता है एक सीमा तक उसके अंदर लोभ रहेगा लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है उसका लोभ अनियंत्रित रहता है और वो अपने लोभ को निरंतर बढ़ाता ही चला जाता है और होता है कि लोभ लोभी होते हुए ही वो इस संसार से चला जाता है उसका लोभ नहीं मिटता बस वो मिट जाता है तो कहते हैं ब्राह्मण को समदम और विभिन्न प्रकार के तपो के साथ उसका जीवन चलना चाहिए आगे कहते हैं ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण है और जिनमें ये गुण हो निसंदेह वे ही ब्राह्मण है तो जिनमें यह गुण पाए जाते हैं वे ब्राह्मण ही है इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए आगे कहते हैं ब्राह्मणों का काम अध्यापन है स्वामी जी कहते हैं एक ब्राह्मण का काम यह है कि वो पढ़ाए पढ़ाने में दक्ष हो उसका विषय पर अधिकार होना चाहिए और शिष्यों को पढ़ाते समय एक विशेष बात अध्यापक के आचार्य के अंदर या ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए वो है शिष्य के प्रति प्रेम का व्यवहार और शिष्य को भी चाहिए कि वो अपने पढ़ाने वाले के लिए अपने मन में अच्छे भाव रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे पर इस बारे में अगर हम विचार करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आचार्य पढ़ा देते हैं और शिष्य पढ़ लेते हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई आत्मिक संबंध नहीं बैठ पाता है इसलिए स्वामी जी संस्कार विधि में लिखते हैं कि आचार्य की जो आज्ञाए हैं जो उचित आध्याय है उनकी आज्ञा में चलना चाहिए उनके विरुद्ध चलना उनके विरुद्ध आचरण करना ये सब हमारी आचार्य और शिष्य की शिक्षा में बाधक बनते हैं तो कहते हैं कि वो पढ़ाना चाहिए उसको पढ़ाना अच्छी तरह आना चाहिए और दूसरी बात कहते हैं कि उसी तरह उनकी जीविका अध्यापन और कहते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनकी आजीविका क्या है पढ़ना और पढ़ाना जैसे तो आजकल के हम अध्यापक मान सकते हैं तो जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि जिन्हें कुछ चाहिए नहीं जो केवल निष्काम भाव से शिष्यों को पढ़ाते हैं विद्या दान करते हैं उनके उन्हें ज्ञान में आगे ले जाते हैं वो एक ब्राह्मणों की अलग कोटि है परन्तु कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ग्रस्त हैं और जिन्हें अपने परिवार का पेट भी पालना है तो उन्हें कुछ न कुछ राशि इस तरह की व्यवस्था से मिलनी चाहिए ताकि वो ब्राह्मण अपनी विद्या का जो ज्ञान है अपना विद्या का जो प्रवाह है वो भी शिष्यों को लगातार देता रहे और उसकी आजीविका भी चलती रहे तो कहते हैं उसकी आजीविका का साधन होता है अध्ययन अध्यापन आगे कहते हैं कि याजन आदि कार्यों की दक्षिणा से होती है व्यर्थ प्रतिग्रह लेना आप प्रशस्ति है और ब्राह्मण की आजीविका का क्या आधार है कहते एक आधार है कि वो यज्ञ कराए संस्कार करवाए और आजकल बड़े शहरों में तो लोग बहुत सारे संस्कार कराते हैं विशेष रूप से विवाह संस्कार तो बहुत ही कराते हैं विवाह संस्कार और गृह प्रवेश संस्कार हैं मुंडन संस्कार तो ये संस्कार प्रचलित हैं तो बहुत सारे ऐसे पुरोहित जो घर से गए तो उनके पास कुछ नहीं था लेकिन आज उनकी स्थिति अगर पुरोहितों की हम देखें तो आज उनके पास अपने अपने फ्लेट हैं मुंबई में जो कभी केवल इस, इसलिए गए थे भाई कहीं कुछ थोड़ा सा मिल जाए और हम अपना काम चला ले आज उनके बड़े बड़े फ्लेट हैं और आराम से रहते हैं वो सब कैसे इस अवस्था में आए तो पुरोहित गिरी उनका आधार था तो कहते है कि ब्राह्मण का एक काम यह है कि वो किसी फैक्ट्री में तो काम करेगा नहीं न कोई दुकान खोलेगा उसका तो यही काम है यज्ञ कराएगा संस्कार कराएगा प्रवचन भाषण अध्ययन अध्यापन यही उसके जीविका के आधार बनते चले जाते हैं और इन्हीं आधार पर वो ब्राह्मण अपने परिवार का पेट पालता रहता है और आगे कहते हैं व्यर्थ प्रतिक्रय लेना व्यर्थ में ही किसी से दान मांगते रहना जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आज उससे मांगा आज उससे मांगा आज उससे मांगा और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि झूठ बोल बोल करके भी दान इकट्ठा कर लेते हैं तो कहते हैं ये ब्राह्मणत्व के अंतर्गत नहीं आएगा ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है कि जैसे तैसे जैसे तैसे लोगों से व्यर्थ में ही मांगते रहना ना कोई यज्ञ करना ना कोई संस्कार करना और आवश्यकता भी नहीं है लेकिन फिर भी एक मांगने की प्रवृत्ति जो है वो बनी हुई है तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण के रूप में वो नहीं है अभी आगे कहते हैं ग्रस्त के बारे में उपास ये गृहस्ता परपाकम अभुधया तेन ते प्रेत पश्चाम भ्रजंती अन्नादि दायनाम कहते हैं कि जो ग्रस्त यानी जो ग्रस्त ब्राह्मण कह सकते हैं और यूं अगर सामान्य रूप से घटाए तो हम सभी पर भी घटा सकते हैं कहते हैं कि जो ग्रस्त जो घर में रहने वाले पत्नी वाले बच्चे वाले कहते हैं जो ग्रस्त पर परपाकम उपास जो ग्रस्त घर में रहने वाले जो ग्रस्ती है वो अगर दूसरे के घर खाने की इच्छा बनाए रखते हैं कि मुझे दूसरे के घर खाने को मिले दूसरे के घर में भोजन करने की इच्छा उनकी निरंतर बनी रहती क्योंकि अपना घर का भोजन अच्छा नहीं लगता और ये भी होता है कि अपने घर अगर प्रतिदिन भोजन करूंगा तो पैसा खर्च होगा तो फिर क्या करें तो सोचते हैं कि चलो किसी पड़ोसी के यहाँ या कहीं से निमंत्रण आ जाए कहीं से न्योता आ जाए या किसी को कह दें भाई आज आप आज, आज जो है मेरा भोजन आपके यहाँ होगा आगे होके कहते तो कहते हैं तो इस तरह के जो लोग है जो ये ग्रस्ता जो ग्रस्त पर पाकम उपास थे जो दूसरे के घर जाकर के और भोजन करते हैं उनकी इच्छा भी नहीं है घर वालों की खिलाए लेकिन अब कह दिया है तो खिलाएगा जरूर जैसे तैसे अपनी अपनी इज्जत और यजमान की इज्जत इज्जत तो उसको बचानी बचानी है तो कहते हैं ये ब्राह्मण ये ग्रस्त तो है ये कैसे है अबुद्धया है। कहते हैं ये बुद्धिमानों की श्रेणी में नहीं आते इनको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता क्यूंकि जो स्वयं अपने घर में भोजन बना सकता है अपने अपने घर में वो सब तरह की सुविधाएं जुटा सकता है और फिर भी मेरे घर का सामान बचे मुझे अपने घर का सामान बचाना है दूसरे के घर का सामान बचे ना बचे उसके मुझे कोई चिंता नहीं है तो दूसरे का सामान तो बचाता नहीं और अपना सामान बचाता फिरता तो ऐसे ब्राह्मणों को या ऐसे ग्रस्तों को स्वामी जी कहते हैं मनु जी कहते हैं अभुत वो बिचारे कम समझ वाले हैं और उनकी दशा क्या होती है तो कहते हैं प्रत्य पशुताम कहते हैं वे लोग वे ग्रस लोग तेन उस दूसरे के घर में खाए हुए अनूप पाप से वे लोग जो दूसरों के घर में जाकर के खाते हैं जबरदस्ती खाते हैं और अपना बचाने की कोशिश करते हैं कहते हैं कि वो लोग उस गर, उस पराये घर के अन्न पाप को खाकर या पाप रूपी अन्न को खाकर क्या करते हैं प्रत्यम तो फिर जन्म तो लेते हैं जन्म तो फिर होगा ही तो कहते हैं वो जब दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं जब वो दूसरे जन्म में जाते हैं तो उनको काय का, का जन्म मिलता है तो कहते हैं पशुताम बलवंती अन्नादि दाईनाम कहते हैं कि वे जो क्या करते हैं अन्नादि दायीनाम जो अन्नादि के देने वाले होते हैं जो अन्न खिलाते हैं लोगों को पशुओं को भी अन्न खिलाते हैं यहां पर गौशाला में अन्न खिलाते नहीं खिलाते हैं हुँ? क्या खाली डालते होंगे बरसीम खिलाते हैं चरी खिलाते हैं तो ये सब उनका पशुओं का आहार ही है और ये आहार भी जो है हमें दान से आता है हमें दान से प्राप्त होता है लोग देते हैं भी गौशाला में इतना रूपये गौशाला में इतना है उनके भोजन के लिए हमारे बाहर गेट के पास में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चारा वाला वहीं बैठ जाता है और दो तीन घंटे में उसकी ट्रॉली खाली हो जाती हुई तो ये जो हम देखते हैं कि जो पशु आदि को जो दान आ, आ, मतलब अन्न दान देते हैं अन्न खिलाते हैं पशुओं को चारा खिलाते हैं कहते हैं ये व, व, ये वो, वो ही लोग हैं कौन लोग हैं जिन्होंने दूसरे के घर जाकर के और मुफ्त का माल मुफ्त का माल उन्होंने हजम किया है तो कहते हैं कि वे जो हैं, ते प्रेत आनंद दायना पशुताम बलजंती पशुता को प्राप्त होते हैं अर्थात उनके संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि वो खाने के ही संस्कार उनके बन जाते खिलाने के नहीं बनते आज उसके घर खाया उसके घर खाया तो पशु क्या करता है पशु को अगर खुला मैदान मिल जाए पशु को कोई खुला मकान मिल जाए पशु कोई कोई पशु को कोई खुली घास मिल जाए तो वो जाते मुंह मारेगा उसमें भले उसके बाद में पिटाई हो उसकी कोई चिंता नहीं लेकिन जाते ही मुंह मारेगा वो और उसके घर में गुदे से कुत्ता होता है कुत्ता भी पशु अंतर के अंतर्गत आता है वो तो जहां भी कि खुली देखेगा वहीं बढ़ जाएगा और परिणामी होता है कि जब भीतर वाला अगर क्रोधी है तो वो क्या करता है मैंने देखा है साहब ने भी देखा होगा या, या हो सकता किया भी हो पर तो जब कुत्ता अंदर आता है ना जब उसको घर वाले भगाते हैं तो एक आदमी क्या करता है वो किवाड़ के पास खड़ा हो जाता है और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो आधा तो बाहर रहता है और आधा भीतर रहता है उसको दबाते हैं बुरी तरह है। और वो चीखता चिल्लाता है जब वो काफी परेशान हो जाता है फिर कुछ खुचकीवाल खोल देते हैं और वो चला जाता है तो इस तरह से जो ये इस तरह की योनियों को जो प्राप्त है कहते हैं कि एक अनुमान है मनुष्य कहते हैं एक अनुमान है कि उनके अंदर पशु के संस्कार वो साथ में चले जाते हैं और इस जन्म के जाते हैं और हो सकता है पिछले जन्मों में भी उसने ऐसा किया हो तो इस तरह से वो कई कर्मों के वो विपाक जो हैं वो जुड़ करके और फिर उसको किसी न किसी पशु उन्नी में डाल देते हैं तो कहते हैं इसलिए ग्रस्ती को चाहिए कि किसी भी दूसरे के यहाँ बिना कोई अफसर बिना कोई शुभ अवसर बिना बुलाए उसका अन्न खाने की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए एक तो ये बात अब आगे स्वामी जी इसका भाव कहते हैं ये सब विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए ही मानने चाहिए वैसे सत्यू पर घट जाएगा सामान्य रूप से कहते हैं सम क्या है, है स्वामी जी खोलते अंताकरण की वृत्तियों का समन हमारे अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है मन संकल्प विकल्प करता रहता है ये करूं वो करूं वैसा करू वैसा करू तरह तरह के संकल्प करता रहता है फिर उनको तोड़ता भी रहता है कभी निराश भी हो जाता है तो कभी एक संकल्प पूरा होते ही फिर दूसरे संकल्प लेता है दूसरी इच्छा करने लग जाता है तो मन जो है उसका ये स्वभाव है कि वो संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है और उस संकल्प विकल्प वाले मन को शांति नहीं मिलती वो उसी में द्वंद में फंसा रहता है द्वंद में रहता है तो अंतःकरण की वृत्तियों का समन कहते अंतःकरण में जो विशेष रूप से जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाले जो संस्कार जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं यह जीवात्मा अज्ञान से उनको उत्पन्न कर लेता है कहते कि उन वृत्तियों को ज्ञान से नियंत्रित करे उन वृत्तियों को ज्ञान से नष्ट करे लोग आया तो इसको कैसे नष्ट करें क्या सोचें क्या करें अगर क्रोध आया तो इसको किस तरह से हम अपने नियंत्रण में रखें क्या विचार करें कि जिससे ये क्रोध का जो शत्रु हमारे ऊपर हावी ना हो जाए हम इसके ऊपर हावी हो जाए तो जो क्रोध के ऊपर हावी हो जाता है वो तो है बुद्धिमान और जिसके ऊपर क्रोध हावी हो जाता है वो वो फिर कम समझ वाला है तो विजेता वही होता है जो इन मनोविकारों के ऊपर अपना डंडा चला देता है यानी मनोविकार के ऊपर अपनी जो व्यवस्था है वो चलाता है इन, इनके इनके संसार में अपने आप को नहीं बिगाड़ता है ये उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते बल्कि वो उनके ऊपर हावी हो जाता है आगे कहते हैं अंत की व्यक्तियों का संबंध फिर कहते हैं दम जितेंद्रियत तो जितेंद्रियत का मतलब जो हमें भगवान ने कर्मेंद्रिय दिए हैं ज्ञानेंद्र दिए हैं इनका बहुत सावधानी से उपयोग करना अंग हाँ का सावधानी हाँ तो उपयोग करना आग का भी ठीक से उपयोग करना कई बार व्यक्ति असावधानी से जो चीज जिस जी दृष्टि से देखनी चाहिए वो दृष्टि उसकी नहीं रहती है गलत दृष्टि से देख लेता है लोक की दृष्टि से देखता है दूसरे की दृष्टि से देखता है गलत दृष्टि से देखता रहता है इसलिए वेद भी इस संबंध में सावधान करता है कि भद्रम करने भी सुनयाम देगा फिर आगे वहां पर आग लिए भी आया है तो हम कानों से आंखों से क्या अपने अंदर पहुंचा रहे हैं हम किस तरह का विचार अपने अंदर पहुंचा रहे हैं क्योंकि जैसा हमारे अंदर विचार बाहर से जाएगा वैसा ही हमारा जीवन बनेगा और जैसे ही हम बाहर के विचारों के अनुसार अपने मन का निर्माण करते हैं तो मन में उस तरह के विचार उत्पन्न करने के बाद हम उन, -उन कर्मों में लिप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल उन कर्मों में ही लिप्त होकर के और वो एक दुख चक्र में जीवन जो है पड़ जाता है तो कहते हैं कि इसलिए आदमी को अपने मन आदि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए तब तब करना चाहिए विद्या और ज्ञान का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए एक दिन पढ़े दो दिन छुट्टी कर ली ऐसे व्यायाम में भी हो सकता है कि एक दिन व्यायाम बहुत कर लिया फिर तीन दिन की छुट्टी कर दी क्योंकि एक दिन इतना व्यायाम कर लिया कि वो शरीर पूरा का पूरा दुख रहा है आप कहते हैं जी क्या करें तो कहते हैं जी डॉक्टर के पास जाएंगे शरीर पूरा दुख रहा है और किस कारण से दुख रहा है वो नहीं समझ पाता तो कहते हैं कि ज्ञान का अभ्यास जो हमने पढ़ा है जो हमने सुना है और जिस जिसको पढ़ने सुनने से हमारी वृत्तियां ठीक होती है जिसको पढ़कर के हमारे संस्कार अच्छे बनते हैं तो कहते हैं ऐसे विशुद्ध ज्ञान का अभ्यास अपने जीवन में लाना चाहिए आगे कहते हैं सरलता सरलता हो सहसा जीवन की एक एक पहचान है जिसके व्यक्तित्व में जिस व्यक्ति के अंदर सरलता बनी रहती है वो व्यक्ति हर किसी से अपना काम निकाल लेता है और वो सरलता सबको बस में भी कर लेती है क्रोधी आदमी के पास जल्दी कोई आदमी जाता नहीं है डरता कि पता नहीं क्या करेगा लेकिन जो थोड़ा सा सरल होता है सहज होता है उसके हृदय में प्रेम भाव अगर रहता है तो लोग उसके पास जाते हैं उसके पास बैठते हैं उठते हैं है, उसकी बातें है, सुनते हैं लेकिन जो इस तरह का है जिसकी आंखों में जिसकी वाणी में जिसके मन में हर समय क्रोध का ही भूत छाया हुआ है तो वो भूत जो क्रोध का है वो कब उसके ऊपर सवार हो जाए और कब दूसरे को अपनी चपेट में ले ले इसका कोई विश्वास नहीं तो कहते हैं कि ब्राह्मण के अंदर एक सहज जीवन की जीने की एक उसके अंदर शिक्षा होनी चाहिए कि मैं सहज कैसे रहूं हम कई बार थोड़ी थोड़ी चीजों में असहज हो जाते हैं किसी ने थोड़ा अधिक काम बता दिया तो हम असहज हो गए, किसी ने थोड़ी सी आ, हमारी इच्छा के अनुकूल कोई बात कर दी तो हम असहज हो गए तो हमारी असहजता जो है क्षण क्षण में बनती चली जाती है और सहजता क्षण क्षण में हमारी बिगड़ती है तो जिसकी क्षण क्षण में सहजता और असहजता बनती बिगड़ती हो उस व्यक्ति का जीवन एक ऐसा है जैसे पत्ता होता है डामर होता रहता ना पत्ता और उसको हवा कहाँ उड़ा के ले जाएगी कुछ भरोसा नहीं ऐसे जो डामरडोल वाले व्यक्ति हैं जो अपने आप में अपनी स्थिति में स्थिर नहीं है वो तो कभी भी डामर डोल होकर दुख प्राप्त कर सकते हैं तो कहते हैं कि सरलता हो अर्थात अनाग्रह अर्थात सत्य के प्रति तो आग्रह होना चाहिए लेकिन मिथ्या ज्ञान के प्रति हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए स्वीकार कर लेना चाहिए ये धर्म जब ब्राह्मणम होते हैं तब उनमें गंभीर्य रहता है तो कहते हैं कि ये जो ऊपर धर्म कहे गए हैं जब ये किसी ब्राह्मण के अंदर जीवित रहते हैं इनको वो निरंतर बनाए रखने का अभ्यास करता है तो कहते हैं कि उसके अंदर स्वाभाविक की एक गंभीरता आ जाती है सोचने की गंभीरता विचारने की गंभीरता और उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और जो व्यक्ति चंचल रहता है चंचल रहता है और किसी बात को भी गंभीरता से नहीं लेता है, टाल लेता है या हर में, चंचलता ही मन में रखता है। तो कहते है ऐसे व्यक्ति को है। गंभीर जो है वो उसको नहीं मिलती है। तो वो किसी गंभीर पर भी वो चिंतन नहीं कर पाता तो कहते हैं कि और कच्चे ब्राह्मण कैसे होते हैं कहते हैं अर्थात अब ब्राह्मण में ब्राह्मण का बड़ा घमंड रहता है ना यज्ञ करते हैं ना दान करते हैं न कोई वेद पाठ करते हैं न सरलता है फिर भी वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण है तो उनमें एक धमन सा बना रहता है सो ठीक ही है किसी धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं आता परंतु दरिद्री को दरिद्री कहने से बहुत क्रोध आ जाता है किसी धनवान व्यक्तित्व तो को कहते कि तू तो बहुत ही कंगाल है बड़ा कंजूस है तो उसको इतना क्रोध नहीं आएगा लेकिन अगर किसी गरीब को गरीब कह दिया जाए या किसी क्रोधी को क्रोधी कह दिया जाए कि तुम तो बड़े क्रोधी हो तो व्यक्ति बुरा मान जाता है तो कहते हैं कि इस तरह के जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, वो ठीक नहीं है अपनी अपनी अंतःकरण की वृत्तियों के अनुकूल मनुष्यों को बोलने की रीति होती है कहते है कि जिसके मन में जैसा संस्कार होता है जैसे विचार होते हैं, जैसा उसका भाव होता है वैसा ही अंताकण से उसके अंदर विचार निकलता है और उस विचार से वो या अपने और दूसरे के जीवन का या तो निर्माण करता है या वो अपने और दूसरे जीवन को उन्नति करने से रोकता है आप इस विषय को यही विराम देते हैं शांति पार्टी